ओम ज्ञानी ज्ञानंजनशा चक्षत ये नथस्म श्रीगुरा नमश्रेष्ठी शक्तिपुत्र स्वूप रूपंथ सामगज माथुरी गोष्ठी राधाकुंड महो राधिका यस्य मधवाश कृपया श्रीगुरीस्म वंदेहम श्रीगुर श्रीयथ फरकमल श्रीगुर वैष्णव साकुजात सह गणरघुन तन्व थम सजीव सागधतम हरजन सहित कृष्ण चैतन्यम श्री राधा कृष्ण लिताश वेदाता पुरशम महंताम आदि प्रस्ताव विदिवार मृत्युमे थी नंथा विद्यना परम न पे कि जैती जल निवास देविकादौ यदुगरपर्षद स्वादौर्भ्यधर्म स्थिरचर वृजुन घन सुस्म श्रीमुखन वज फुरबलिताधय कामदेव राठपरपु खनोखा निकार बिव्रस खनकशं वैजयान चिंच मलम रंध्रम वेणुरधरसुदया फुरय गोपवृंदारण्यम स्वदरम प्राविश्गीतर्तिशमचौरी स्मयम मुखंबुजीता श्रीवाधा प्रणय महिमा की दिशो की कीदृशो वाण स्वादनादुत मधुरी माँ कीदृशो वाणी सौख्य मदनुभवत कीदृशम वेथी भावाढ़ सिंधु हरिंदुर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे रामा रामा रामा रामा हरे हरे। अथातो ब्रह्म जिज्ञास ब्रह्म के बारे में पूछना उचित किंत ब्रह्म के मध्यात्म अक्षरं ब्रह्म परमं अध्यात्म स्वभाव अध्यात्म ये सब प्रश्नोत्तर वेदांत सूत्र भगवदगीता और बहुत शास्त्र ऐसे क्या बोलते हैं डंग में है ऐसे ही फॉर्मेट में है फॉर्मेट क्या बोलते हैं डंग चलेगा ऐसे hmm. रूप श्रीमद् भागवत में प्रश्न और उत्तर सब कुछ हम्म hmm. सब पुराण शास्त्र ऐसे है हम्म hmm. तो so लिख भी सकते हैं ऐसा कल अनुरोध किया कि आप सब यहाँ आने के पहले लिखेंगे जैसे यहाँ आने के यहाँ आने के पहले आप सब थोड़े सोचेंगे आपका मन में क्या क्या शंका हो प्रश्न हो अभी भी लिख सकते हैं या मौखिक ग्रुप से भी पढ़ सकते हैं कोई यहां आने के पहले कुछ प्रश्न कगज को लिख दिया है? तो मुझे दो जो भी हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे नहीं आप यहाँ आए क्योंकि सब कुछ ब्रह्मा सृष्टि सर्जन सर्जन कैसे सर्जन मतलब सृजन सृष्टि सृजन आपने पुथ्वी का स्ली दर्शक अपनी पूर्ति का आश्रय आश्रय प्रश्न है कि ब्रह्मा अपने पुत्र से आकृष्ट होने के पश्चात अपना शरीर त्याग किया और नया शरीय ग्रहण किया hmm? आपका प्रश्न हम्म hmm. कैसे से हम्म होने के बाद अपना शरीर तो क्या किए तो फिर जो आगे सृजन किए ब्रह्मा वो कैसे किए क्या प्रश्न है? तो एक शरीर को छोड़ दिया।, तो दिया तो तो फिर छोड़ दिया ग्रहण के, के। बराबर सब कुछ हमारी बुद्धि से, से या सब टेक्निकल डिटेल्स बोलते हैं। जैसे अभी मैं माइक में से कहता हूं, तो कैसे माइक चलते मुझे मालूम नहीं लेकिन मालूम करने का जरूर नहीं है तो सब डिटेल्स जो टेक्निकल डिटेल्स जो, जो है क्या बोलते हैं हिंदी में थकने की वो इंग्लिश ठकने की अंग्रेजी से उदृत एक शब्द ये सब ठकने की हमें समझने का जरूरत नहीं है ये ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है ये छोटी यादि शंख जी थमोगुन के अधिष्ठ था हे अधिष्ठ हे तो फि यदि शंकर जी थमगुण के अधिष्ठता है तो फिर उनके का सद्वागुण का स्वभाव क्यों है स... तो उनमें फिर उनमें सतगुण का स्वभाव क्यों है स्वभाव स्वभाव को स्वभाव को स्वभाव स्वभाव स्वभाव क्यों है तो भगवान शिव शिव तत्व समझना कठिन है जीव को स्वामी लगता है क्योंकि वे भगवान से भगवान हरि से अभिन्न और भिन्न भी है तो इनके अलावा कोई योग्य नहीं है किसी में सामर्थ्य नहीं है थमगुणी प्राणियों को का उधार कर। तो वे खमगुण के अधिष्टता है और इसलिए कभी कभी ऐसा कहना है कि वे थमगुण से प्रभावित होते है परंतु वास्तव में वे शुद्ध वैष्णव है और वैष्णव का स्वभाव क्या है विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुण समी त्याय ब्रह्म भूयाय कऊपत कृष्ण भक्ति कर्ण से भक्त तो वो भक्ति से क्योंकि भक्ति त्रिगुण के अतीत है तो भक्ति करने से भक्तों तिंग के अतीत होते हैं तो भगवान ऐसे कभी कभी कहना है कि वे थम गुण से प्रभावित होते हैं जैसे अर्जुन जो तो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का स्वभाव है रजगुणी है परन्तु चूंकि अर्जुन तो सब कुछ जो किया है तो कृष्ण सेवा में किया इसलिए उनका आचरण व्यवहार तो रजोगणी जैसे होते हुए भी तो वास्तव में शुद्ध सात्विक शुद्ध सात्विक था, था। क्योंकि सब कुछ केवल भगवान की भक्ति के लिए था तो ऐसे शिव इनकी सेवा करने इनकी सेवा है हरि उनको इस सेवा प्रदान किया है तो थामसिक लोगों का उद्धार करना और इसलिए वे कभी कभी थामसिक जैसे व्यवहार करते हैं परन्तु वास्तव में इनका हृदय पूरा शुद्ध है क्वेश्चन दो नंद Mukt. Ka. Can only guess it. Ka Shishako. Dakti ki ek nav no. ek. Haan. Ek ek. Ek. एक नव शिष्य को भक्ति की शुरुआत किन किन चरणों से करनी चाहिए नव नव शिष्य को भक्ति की शुरुआत किन किन चरणों से करनी चाहिए करना चाहिए इसका वर्णन है भक्ति और सिंधु में अतः गुरवाश्रय पहला है गुरश्रय कृष्ण दीक्षा अनुशिक्षण गुरु से दीक्षा और शिक्षा लेना विश्वम भेन गुरु सेवा ऐसे छो शक्त भक्ति अंग है, है भक्तिगर समृद्ध सिंधु में तो पहला अंग ये सब भक्ति अंग कहते हैं पहला है, है गुरुवाश्रय त्वतीय गुरु से दीक्षा लेना तृतीय गुरु से शिक्षा लेना विश्वम भेन गुरु सेवा स्नेहल से गुरु की सेवा करना तो ऐसे आ, नाम करना साधुसंग करना हरि कथा श्रवण करना तो ये सब करने है आ, तो और अधिक जानकारी के लिए वो एक छोटी पुस्तिका है उसको हिंदी में क्या बोलते बदलते नाम बदल गए नवीन नवीन भक्ति में पहला कदम कृष्ण भक्ति में पहला कदम आप जो यहाँ आए हैं इस प्रश्न पूछने के लिए तो आने रहो धीरे धीरे आप सब कुछ सीख लेंगे कृष्ण भक्ति सरल है तो हरी नाम करना है हरी कथा सुनना है वो शुरू बात है वास्तव में और जब एक भक्त संख करते हैं पूरी गंभीर रूप कृष्ण भक्ति करने तो उस समय गुरु का आश्रय नहीं है गुरु की सेवा करने है, तो शुरबत है श्रद्धा से हरि नाम करना हरि कथा सुनना शिल की पुस्तक पढ़ने से बहुत उपकार होते तो सरल वर्णन है वो पुस्तक में कृष्ण भक्ति में पहला कदम मंदिर अः मंदिर और मोक्ष में भक्ति भक्ति और मोक्ष में भक्ति हाँ थोड़ी कुछ मान लिया कंप्लीट भक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है तो एक लाख रुपया और एक सौ सौ रुपया में क्या अंतर है लाख रुपया में सौ रुपया है सौ रुपया में लाख रुपया नहीं है तो भक्ति में मोक्ष है मोक्ष में भक्ति नहीं है भक्ति का एक आनुसंगिक फल है मोक्ष क्योंकि जय वो श्लोक पांच मिनट पहले बताया मांग च योगिचारेण भक्ति योगे न सेवत है सगुणान समतीयता ब्रह्म पूरा या भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त जो मेरे अव्यभिचारणी भक्ति करते शब्द का अर्थ तो अहित्य तो की अप्रति है शुद्ध भक्ति भक्त जो किसी भौतिक स्वाद के बिना केवल प्रीति से कृष्ण सेवा करते हैं जो तो ऐसे अभ्यार्थ अभी, अभी, अभी अभी चारणी भक्ति करने से तो वो भक्ति का बल से वो भक्त सगुणान समीत आयता पूरा त्रिगुणों के अतीत होते सत्वगुण रजगुण थमगुण तो वो मोक्ष मोक्ष की भरी भाषा है तीन गुण से अतीत होना तो भक्ति करने से मोक्ष आपने आप मिलते हैं परंतु मोक्ष से भक्ति वो मोक्ष लोग जो केवल मोक्ष के लिए प्रयास करते तो केवल वो प्रयास से भक्ति नहीं मिलते तो बहुत अंतर है मोक्ष प्राप्ति का पथ बहुत कठिन है जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं क्लेशो दिख रेषम अव्यक्ता शक्त अव्यक्त ही गतिर दुखम देहर भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोग जो मोक्ष के लिए प्रयास करते है, मिलते है बहुत कष्ट लेने के बाद तो फुगमाय है परंतु भक्तिपथ सरल और सुखमय है सरल सुखमय और श्रेष्ठ है भक्ति प्राप्त करने से पूरी मुक्ति होती है जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मय देवय योग तत्व जगवादे हंग पुनर्जन्म नैति मामेति मा भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त जो पूरी तरह समझते कि मेरा कृष्ण का जन्म और लीला पूरा चिन्मय है अर्थात त्रिगुण के अतीत मुक्त मुग्धवस्त्र पर है तो वो व्यक्ति उसको समझने से शरीर सेग करने के बाद मेरे धाम जाते और इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते अर्थात पूरा मुक्त होते है परंतु लोग जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, परंतु कृष्ण को आदर नहीं करते हैं, वो मोक्ष जो प्राप्त करते हैं, तो वो स्थिति अस्थायी है वो पूरी मुक्ति नहीं है यही यही रविन्द्राक्ष मुक्त मानस्त भावद अविशुद्ध बुद्धया परं पदं कृचना जी देवगण देवगण कृष्ण को बताया कि लोग जो मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं परंतु आपकी चरण सेवा से उदासीन होते आपको आदर नहीं करते कृष्ण को बताएं कि बहुत क्लेश कष्ट कठिनाई ग्रहण करके मुक्त हो सकते मुक्त मतलब क्या त्रिगुण अतीत बुद्धि, शुद्धि होने चाहिए तो ऐसे त्रिगुण के अतीत हो सकते उनकी बुद्धि शुद्ध होते परंतु अभी शुद्ध बुद्धि लोग जो मोक्ष के लिए प्रयास करते है परंतु कृष्ण को आदर नहीं करते उनकी बुद्धि शुद्ध हो सकते हैं इस प्रकार कि उनके मन में कोई भौतिका शक्ति काम करो लो मोहन मादा माद वो सब तो नहीं है परंतु पूर्ण विशुद्ध नहीं है इस दोष से क्योंकि कृष्ण को अवहेला करते और वो कृष्ण का अवहेलना करने से तो मुक्त अवस्था प्राप्त होते हुए भी तो उस स्थिति से फिर पतित हो जाएगा तो बहुत अंतर है भक्ति में ही मोक्ष है भक्त भक्त लोग तो, भक लो तो मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करते सम्मिलित है मोक्ष भक्ति में भक्त भक्त लोग तो मोक्ष को ज्यादा महत्व नहीं देते भक्तों कि इच्छा है लक्ष्य है कि वाकुंड में या भौतिक संसार में मैं जो भी स्थिति मिलता हूं भगवान की इच्छा से मैं भक्तों इस प्रकार प्रार्थना करते मैं चाहता हूं आप की सेवा करना वो भक्ति भावना है और मोक्ष कि कामना वो भी एक प्रकार का स्वार्थ है ऐसे विचार करना कि इस भौतिक बहुत बहुद्योगमय है तो इससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ वो एक प्रकार का स्वार्थ है परंतु भक्तों की इच्छा है कि स्वार्थ में स्वार्थमय में जो भी स्थिति में हूँ या होंगे में कृष्ण की सेवा करना चाहते तो इस प्रकार तो किसी स्वार्थ से बिना भक्तों भक्ति करते वो भक्ति का अर्थ है तो भक्ति भावना वो मोक्ष वंश से बहुत उच्च है विशुद्ध विशुद्ध इच्छा है भक्ति कामना नहीं बस दृश्य दृश्य का व्यवहार एक साक्षात का कैसे किया जा सकते हैं? दृग दृश्य बिछा दृग्दृश्य बिछा का मतलब ऐसे ही समझना कि मैं जगत का केंद्र बिंदु नहीं हूं भगवान सबके प्राण है सब हम सब भगवान के सेवक है मेरा लक्ष्य नहीं है भगवान को देखना लक्ष्य है कि मेरी विनम्र सेवा से भगवान प्रसन्न होगे मुझको देखना वे दर्शक है और मैं दृश्य हूँ नहीं Ah. तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ परंतु शुद्ध भक्तों का अभिप्राय है ऐसी शुद्ध भावना सही से सेवा करने की भगवान संतुष्ट होंगे हमको देखना भगवान सदैव हमको देखते परंतु कि भगवान हमको लक्ष्य करेंगे ओ मेरा सेवक इतने बड़े से सही सेवा करते तो सा सक क्या है साक्षा क्या है वो ऐसे ही सोचना <laughs> कि मैं <तुछ> दास हूं <laughs> सामान्यता इस भौतिक संस्था प्रत्येक प्राणी स्वर्थ की सोचना कहते हा कि मेरे लिए क्या अच्छा है मेरे लिए क्या बुरा है मैं मैं मेरा अहम थी, अहम म भाव परंतु शुद्ध भक्तों का भाव है तो मैं कृष्णा का सेवक है या कृष्णा के सेवक है, सेवक है सेवक है सेवक है सेवक हूँ तो भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा है तो उसका अनुसार में सब कुछ करता हूं मैं स्वाधीन नहीं हूं तो ऐसे ही दृग्दृश्य बिछा होते हैं। सदैव समझना कि मैं केवल दास हूं मेरा जीवन का उद्देश्य कृष्ण सेवा और कुछ नहीं गुरु एवं कृष्ण के दृश्य की हृदय हृदय hmm? के हृदय की इच्छा को कैसे समझना करते हैं गुरु कृष्ण के हृदय के गुरु और कृष्ण के हृदय की इच्छा को कैसे समझ सकते है कृष्ण की इच्छा वो भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं शास्त्रों में भगवान कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्त मेरे भक्त बन जाओ मुझ मुझ को सदैव चिंतन करो वो कृष्ण की इच्छा है और कैसे हम व्यवहारिक रूप में हमारी वर्तमान स्थिति में कृष्ण सेवक करेंगे गुरु हमको कहते तो कैसे हम गुरु का हृदय में वो इच्छा समझ लेंगे तो गुरु हमको बतेंगे गुरु तुम तो मौन नहीं है <laughs> गुरु शिष्य का कर्तव्य है गुरु का उपदेश पालन करना और गुरु का कर्तव्य है शिष्य उपदेश देना तो एक प्रकार साधु है मौनि परंतु जो गुरु है तो मौनी नहीं होना चाहिए शिष्यों को उपदेश देना चाहिए और कृष्ण की इच्छा गुरु की इच्छा है कृष्ण की इच्छा है कि सब लोग आ, उनकी जूती स्वधीन चढ़ के इनके चरण में आत्मसमर्पण करेंगे और गुरु की इच्छा है कि सब लोग शरणागत होगे कृष्ण के चरण में तो समझना इतना कठिन नहीं है ऐसे ही शिल प्रभाव हमको बताए पुस्तक वितरण करना चैतन्य महाप्रभु के गुरु इनको बताए नाचौ गाओ भक्त सौंग करो संकर्तन कृष्ण नाम उपदेशी थार सार्वजन और चैतन्य महाप्रभु तो एक ही उपदेश इनकी सब शिष्यों को प्रदान किए है और अभी तक परम्परा में से हम एक ही उपदेश मिलते है नाचौ गाव भक्त सौघे करोर संकर्तन कृष्णा नाम उपदेशी तार सार्वजन तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि सब लोग कृष्ण भक्ति करेंगे कृष्ण संकीर्तन करेंगे कृष्ण नाम प्रचार करेंगे प्रश्न शील भक्ति विनोद ठाकुर गोस्वामी कहते हैं जड़ जड़ विद्या विद्या विद्या विद्या कि कि भौतिक भौतिक है जो की वास्तव में, जो, जो में अज्ञान है फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर स्वामी प्रभुपा जी जो कि की, जो, जो की उनके उनके पुत्र, पुत्र है ने भौतिक हाँ? हाँ, भौतिक शिक्षा वे, वे भी शिक्षा ग्रहण की की इसे कैसे समझने नहीं भक्ति श्री धन सर ठाकुर आ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया थे अर्थात छलन खुश विद्या कोश इंसाइक्लोपीडिया क्या बोलते हैं? है hmm? ज्ञान खोश विद्या कोश चलंत ज्ञान कोश थे आध्यात्मिक विषय में और भौतिक विषय में भी उनका बहुत उनके पास बहुत ज्ञान था विशेषकर वो ज्योतिष में बहुत विद्वान थे और बहुत आ, आ, दुनिया के बहुत मतवाद दर्शन में भी विद्वान थे तो भक्ति विनोद ठाकुर विमला प्रसाद इनके पुत्र जो बाद में भक्ति चंद्रश्वरी ठाकुर नाम से विख्यात थे इनके लिए और इनके सब पुत्रों के लिए आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था की तो उद्देश्य था कि आधुनिक युग में मनीषी समाज में या बुद्धिजीवी समाज में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए तो कुछ जारा विद्या भी जारा विद्या से अवगत भी होने चाहिए अवगत तो आधुनिक युग में ज्यादातर लोग तो विशेष आदर नहीं देते आई ऐसे पंडित जो केवल शास्त्रजन थे एक उदाहरण है मेरा खुद का जीवन से बहुत साल के पहले लंदन में था इसकों का लंदन मंदिर में था वो बाहर से एक व्यक्ति आया है और हमें ऐसा चर्चा की वो व्यक्ति मुझको एक नाम बताया मिस्टर बोले मैंने बोला कौन कौन मिस्टर ख्याला कौन कौन इस देश का प्रधान मंत्री उसका नाम था Callahan. मैं इत, वो जरा ज्ञान से इतना उदासीन था कि मैं नहीं जानता था उस समय का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानता था और वो व्यक्ति मुझको मूर्ख ऐसे विचार किया क्योंकि नहीं वो वो तो नहीं जानता था तो ऐसे आधुनिक युग में कृष्ण भक्ति प्रचार क्या है तो जड़ विद्या का प्रभाव इतना सा है कि पूरा समाज उससे मोहित है तो इसलिए ही कृष्ण भक्ति प्रचार विशेषकर आज के शिक्षित मंदिर में कम से कम थोड़ा सा जड़ा विद्या भी जड़ विद्या से भी अवगत होने चाहिए तो इसलिए भक्ति विनोद भक, भक्ति जन सरस्वत ठाकुर के लिए भौतिक ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था की और वे स्वयं उनको भक्ति शास्त्र शिक्षा प्रदान की और भक्ति चंद सरस्वती ठाकुर तो वो विद्या तो जड़विद्या अल्पवायस में वो सब छोड़ दिया ऐसे तो विचार किया कि इसमें क्या फायदा है फिर भी किसी व्यक्ति से किसी विषय पर चर्चा कर सकते विशेष बुद्धिमान थे भक्तिश्वर ठाकुर हम्म फिर आज के जो लोग हैं बच्चों को जैसे नहीं, बड़े प्रचारक नहीं है। तो इसलिए उससे सोच करके लोग सोचे अगर हमें भी अपने बच्चों का सबको में कुछ तो सब लोग भक्ति स्थान सर जैसे प्रचारक नहीं होंगे वो सही है तो इस विचार से सबको कसाई खाना बेचना का जरूर नहीं मेरा मेरा लड़का तो महान फर्म हमसे अचार्य नहीं होंगे तो उसको कसाई खाना बेच दो ये अच्छा विचार है क्या <laughs> तो सब लोग तो भक्ति ठाकुर जैसे महान प्रचार नहीं हो गो ऐसी शिक्षा प्रदान करेंगे जिससे वे उनका दुर्लभ मानव जन्म सफल कर सकते कुमार आचरित प्रज्ञो धर्म भगवता नेहा दुर्लभम मानुषम जन्म तरप्य ध्रुवम अर्थदम् प्रलाद महाराज समय पंच वर्षीय बालक और उनका उपदेश इसी प्रकार कि कौमार अवस्था से भगवत धर्म सीखना चाहिए क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य जन्म में हम भगवत धर्म कर सकते हैं जो जीवन का वास्तविक अर्थ है और मनुष्य जन्म अस्थाई है क्षणिक है अनिश्चित है कभी भी हम मृत्यु प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जीवन का शुरू से कृष्ण भक्ति करने चाहिए क्या है आधुनिक शिक्षा का प्रभाव बहुत खराब है और दूसरी बात है कि तो ऐसे डंग है सब स्कूल में कि बच्चे को इतना इतना सफर आते कि समय नहीं मिलते बच्चे तो खाली पढ़ाई पढ़ाई सुबह सुबह सुबह उठ के तो क्लासेस जाते और शाम को फिर दूसरे ट्यूटोरियल्स करते और ऐसे इतना परेशान होते कि उनका मन में इतना जड़ो विद्या आते हैं और समय नहीं है भक्ति करने के लिए तो हम नहीं बोलते है कि बच्चों को केवल आध्यात्मिक एक्चुअली केवल आध्यात्मिक शिक्षा, शिक्षा देने चाहिए और भौतिक शिक्षा भी थोड़े से देना चाहिए परंतु वो भौतिक शिक्षा तो कैसे देना चाहिए आध्यात्मिक शिक्षा का विचार के अनुसार बहुत कुछ जो बच्चे सीखते स्कूल में बिल्कुल बेकार है तो ऐसे में बता बताए कि उसका लड़का स्कूल से आया और बता कि मुझे वो उस चैनल पर वो प्रोग्राम देखना चाहिए क्योंकि का टीचर उसके बारे में पूछेंगे तो वो क्या था और सीखना चाहिए तो भारत के भारत का क्रिकेट इतिहास में भारत के श्रेष्ठ बैट्समैन कौन था मुझे भी मालूम है भारत में रहने से वो सब निरार्थ ज्ञान आते हैं। सचिन सचिन सचिन सचिन मैं भी इन जनता हूँ उसका नाम बच्चन अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय राहुल गांधी ये सब नाम बोलने से ही कुछ फायदा नहीं होते गोविंद नाम खेलने से ही फायदा होता फिर भी हम भौतिक संसार में है थोड़े से मालूम होना चाहिए इतना ज्यादा नाही जैसे वो मैं नहीं जानते थे वो प्रधानमंत्री का नाम तो उत्तर भारत में खास यदि कोई अमिताभ बच्चन का नाम नहीं जानते तो लोग सोचेंगे वो बड़ा मूर्ख है तो तो कुछ नहीं जानते दुनिया के बारे में लेकिन वास्तव में दुनिया इंग्लैंड अमेरिका में यदि आप बहुत चलाएंगे अमिताभ बच्चन अमिताभ तो कोई उसका नाम नहीं जानते भारतीय लोग जो वहां है जानते हैं और दक्षिण भारत में भी तो अमिताभ बच्चन जो कोई उसको विशेष महत्व नहीं देते परंतु यंग ब्रह्मा यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रम मरुष्टुंथी दिव्याय सभा सब महान देवगन कृष्ण की स्तुति करते हैं तो वास्तव में सब ज़रा विद्या निरार्थ तो हम मूर्ख समाज के बीच में हैं और मूर्खों को कृष्ण भक्ति प्रचार करना हमारा उद्देश्य तो इसलिए आमे थोड़े से ज़रा ज्ञान से अवगात होना चाहिए जिससे हम मूर्खों से बात कर सकते क्योंकि यदि हम आ उधव फत्री भद्र सेना कृष्ण ये सब नाम कहेंगे तो लोग तो नहीं जैसे हम नहीं जानते कौन है मुख्यमंत्री मुझे क्षमा कीजिए मध्य प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है मुझे मालूम नहीं तो आई से आप सब जानते हैं शायद आपको मालूम है नहीं, नहीं मुझे जो भोपाल निवासी सब जनते शायद और अभक्तों में जानते यही सब नाम सब नाम जो बोलत सब कृष्ण के निध्य पार्षद हैं इनकी लीला में उद्ध शायद कुछ लोग जनते और ब्रज धाम में कृष्ण के गुप शाखा हैद्र सेना स्टोकर कृष्णा सुबाल सुदामा तो उनका नाम बोलने से हम आनंद मिलते और सचिन तेंदुलकर राहुल गांधी ये सब नाम बोलने से कुछ भी रूचि नहीं मिलती फिर भी मालम होने चाहिए हमारा बोनक का विषय नहीं है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी भी नहीं है कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण हम किसी को निंदा नहीं करते हम सबको निंदा करते हैं। <laughs> किसी विशेष व्यक्ति को हम निंदा नहीं करते सब जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हम निंदा करते जैसे काम क्रोध लो भगवान कृष्ण की सेवा में उपयोग कर सकते हैं क्यों द्विष या मत्सार्य को भगवान कृष्ण की सेवा में उपयोग कर सकते हैं तो वास्तव में द्वेष भाव वो शुद्ध प्रेम का पूरा विपरीत है क्रोध भगवान की सेवा में उपयोग करना संभव है परंतु द्वेष चूंकि द्वेष तो प्रेम के पूरा विपरीत है इसलिए भगवान की सेवा में नहीं चलते तो फिर भी द्वेष प्राय हो सकते जो भगवान को निंदा करते हैं ऐसे लोग को हम द्वेष करते ये पूर्ण द्वेष नहीं है क्योंकि ऐसे लोग यदि संशोधित होते तो फिर हम उनको प्रेम करेंगे तो वास्तव में हमारा द्वेष तो किसी व्यक्ति पर नहीं है परंतु वो भूल धारणा और गलत सिद्धांत जिससे भक्ति जो भक्ति विरुद्ध है वो सब हम द्वेष करते मायावाद जहा है कृष्ण भक्ति हो वो मायावाद जो एक अपराध पूर्ण गलत सिद्धांत है कि सब कुछ एक ही है भगवान और जीव में अंतर नही तो मायावाद को हम बहुत तिरस्कार है, करते हैं और मायावाद जो ऐसे ही कहते जो भगवान को द्वेष करते ऐसे व्यक्ति हो को हम द्वेष करते परंतु हमारा उद्देश्य है इच्छा है कि ऐसे लोग संशोधित होंगे हो और वे भी कृष्ण भक्ति करेंगे जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में सार्वभौम बाठा छाशानंद सरस्वती दो बड़े मायावादी थे और चैतन्य महाप्रभु दोनों से शास्त्र चर्चा करने से दोनों के मन परिवर्तित किए और दोनों तो भक्त बन गए हैं भगवान कृष्ण कहते भगवद गीत में कि वे ओम का है सर्वे देशु भगवान कृष्ण कहते तो क्यों हम ओम पर ध्यान नहीं करते तो हम ओंबौथे ओम थत विष्णु फरम पदं सदा पश्यू नम ओं विष्णु फाद ओम थे निर्देश पर मादियों का गलत सिद्धम थे भूलधारण है कि ओम है परम निर्विशेष अव्यक्त ah. परम सत्य शाब्दिक रूप है तो ऐसे उस भूधारणा में हम अंश का हम नहीं कहते हम जानते हैं कि ओम है कृष्ण और ओम का वो परम सत्य है परम ब्रह्मा है और परम ब्रह्म का व्यक्तिगत नाम है कृष्णा, तो इसलिए हम कृष्णा नाम कीर्तन को विशेष महत्व देते हैं और ओम फॉर ध्यान नहीं। आ, आम, आम का नहीं क्योंकि ओम ओम का मतलब परम सत्य लेकिन वो परम सत्य कौन है कृष्णा? भक्ति का मतलब भगवान से घनिष्ठ संबंध बने तो जैसे एक उदाहरण है कि किसी व्यक्ति तो दूसरा महान व्यक्ति से विशेष संबंधित नहीं है अगर नहीं हो तो वो व्यक्ति को आदर से कहते जैसे मान्य प्रधानमंत्री जो साधारण प्रजा है जो मान्य प्रधानमंत्री ऐसे कहते और दूसरा व्यक्ति कहते जो आ, जिनका संबंध है व्यक्तिगत संबंध है वो प्रधानमंत्री से तो प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत बात करते मोदी जी ऐसे कहते हैं और प्रधानमंत्री की माता हो तो उनको क्या बताएंगे ये ये ऐसे बोल सकते हैं तो इस प्रकार ओम ओम से परम सत्य समझ जाते वो परम सत्य क्या है कौन है उसमें विशेष ज्ञान नहीं है विशेष ज्ञान है परंतु निर्विशेष बाद उसको निर्विशेष कहते हैं और यदि विशेष ज्ञान हो तो ओम ओम से ही कृष्ण समस्त कृष्ण कृष्ण कृष्ण का व्यक्तिगत नाम है और कृष्ण नाम खेनने से भगवान कृष्ण विशेष संतुष्ट होते हैं कृष्ण स्वयं कहते हैं सततम कीर्त अंतो मां मेरे भक्तों मेरा नाम कीर्तन कहते हैं और ओम को ध्यान करना वो विशेष का निर्विशेष बाद योग्यं के लिए है प्रश्न है सच आध्यात्मिक छात्र या खोजने वाले नहीं सच स्टूडेंट जो परम सत्य को मालूम होना का प्रयास करते उसका क्या करना चाहिए सब आध्यात्मिक पथ पर देखना है और विचार करना है और उसके बाद सिद्धांत निकालना कौन सा पथ सही है कौन सा पथ गलत है तो ऐसे ही कर सकते हैं परंतु जीवन जीवन आयु कम है और अनिश्चित है और कितने सारे पात हैं तो एक भात का पूरा विचार करने के लिए तो एक जीवन लगेगा यदि हम सब कुछ केवल एक भाग के बारे में यदि हम सब कुछ मालूम होना चाहते हैं तो एक जीवन पूरा लगेगा तो इसलिए जो वास्तव में सात मार्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको समझना चाहिए कि अकेले में पहचान नहीं कर सकते कौन सा पथ सही है और इसलिए तो भगवान से ही प्रार्थना करने चाहिए तो शायद उसमे में तो मालूम नहीं होंगे कि भगवान कौन है परंतु कम से कम तो इतना से स्वीकार करने चाहिए कि भगवान है और भगवान मेरे हितैषी है और इसलिए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान मुझको सनमार्ग देखाए और अपना प्रयास से भी खोज करना चाहिए तो सन्मार्ग क्या है उसके बारे में पहले कम से कम कुछ धारणा होने चाहिए यदि एक व्यक्ति सोना खरीदना चाहता है तो कम से कम सोने के बारे में इतना सा अवगत होने चाहिए कि सोना खरीदने के लिए सब्जी बाजार नहीं जाएगा सब्जी बाजार में सब्जी मिलते और सोने तो सोने तो सोने की दुकान में मिलते तो इसके बारे में तो पहले से थोड़ा बुद्धिमान होने चाहिए लोग जो बोलते हैं कि मंगजाहा करना ब्याचा करना और ये सब चलता है और साथ-साथ आध्यात्मिक सक्षक का होते हैं तो समझना चाहिए कि यही मार्ग सत्य नहीं है या श्रेष्ठ नहीं है और जो बोलते कि तुम भी भगवान हो तो शुरुवत से ही उसको दूर करना तो हमें समझना चाहिए कि हम असहाय है भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करना चाहिए और जो वास्तव में भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान ऐसे भी अवस्था करेंगे कि सदगुरु मिलेंगे तो मेरे एक गुरु भाई प्रभुपद के पास प्रथम बार जाकर प्रभुपद से पूछे कि कैसे हम भगवान को पेचन कर सकते प्रापात क्या तुम भगवान होना चाहते हो भगवान की सेवा की करने चाहते हो कैसे भगवत सक्षर का होते तो और ऐसे अचानक समझ गया है तो एक्चुअली तो समझ थक थक तो नहीं समझ कि मैं ही आपने को धोखा देता हूं क्योंकि मैं आपने बारे में मैं बहुत बौर हूं मैं भगवान को खोज करता हूं परंतु वास्तव में मेरी इच्छा थी कि मैं भगवान हूंगा तो ऐसे ही समझ गए कि प्रभुपाद का वो दो शब्द कहने से वो भक्त जो तो बाद में भक्त बन गया वो समझ गया है कि आ मेरा उद्देश्य सही नहीं था भाग्य से भाग्य से सन्मार्ग प्राप्त होते भ्रमण ब्रह्मांड ब्रह्मते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज भाग्य वो भाग्य क्या है वो भाग्य होते हैं जिनके दिल में वो भाव आता है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं तो वो व्यक्ति भगवान को मिलते है। और जो भगवान से कुछ लेना चाहते है। मैं ईश्वार जऊंगा भगवान की कृपा से मैं स्वयं भगवान के समान बन जाऊंगा मैं भगवान से बड़ा होऊंगा, तो ऐसे व्यक्ति सन्मार्ग नहीं मिलते सूर्य ग्रहण कैसे होती है सूर्य ग्रहण होते शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का मतलब राहु ग्रहण कहते और आधुनिक वैज्ञानिक मत क्या है वो सूर्य ग्रहण तो सूर्य और भूमि के बीच चंद्रमा आते हैं हम शास्त्र सिद्धांत ग्रहण कहते हैं दैवी, देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं नहीं। इस प्रकार हम ग्रहण कर सकते कि जैसे फूरी फूरी धाम में भगवान जागरनाथ को भोग चढ़ाना है और उसके बाद वो भोग बिमला देवी जो पूरी धाम में शक्ति है बिमला देवी को चढ़ाना है और उसके बाद वो वो पहले भोग है फिर जागरणनाथ लेते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं फिर बिमला देवी को देना है फिर सब जंत्र को देना है उसको महाप्रसाद बोलते हैं तो ऐसे हम देव देवी देवीओंक का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं कृष्ण भक्ति करते हुए यदि कोई भू हो जाते हैं तो उन्हें भगवान क्षमा करते हैं कुछ hmm? तो नहीं करते हैं क्वेश्चन करते हैं आ, करते क्या करते हैं क्या जरूर जरूर <laughs> भगवान फर माता पिता है पिता हम आश्चर्य माता दाते पिता तो आपके माता पिता यदि आप कुछ भूल करते हो तो क्षमा करते नहीं तो भगवान क्यों क्षमा नहीं करेंगे महिलाएं गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए कृष्ण भक्ति कैसे करें ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा मामला है तो संक्षेप में जितने भी संभव हो भक्ति और स्त्री धर्म दोनों एक साथ खड़ो और यदि पति तो पूरा भक्ति में समर्पित हो तो आसान होते नहीं तो कठिन हो सकता भगवत गीता में चौबीस श्लोक में वेदांत वेदांतवादी वेदांत क्या आई थिंक वेदांतवादी का नास्तिक का क्या क्या मतलब है गीता में वो अठाईस वर्ष लोग लेकिन शुरू नहीं है वो पर्याय में होगा वेदांतवादी मतलब वास्तविक वेदांतवादी है कृष्ण है भक्तों परंतु कुछ लोग है जो स्वयं को वेदांतवादी बोलते परंतु उनका वाद है निर्विशेषवाद कि भगवान का कोई रूप गुण नाम कार्य कार्यकलाप कुछ नहीं है तो यदि किसी व्यक्ति का कोई नाम नहीं है कार्य नहीं है स्थान नहीं है माता नहीं है पिता नहीं है गुण नहीं है तो वो व्यक्ति कैसे व्यक्ति है <laughs> तो ऐसे लोग जो बोलते जो तो भगवान है ईश्वर है परंतु भगवान का कोई नाम नहीं है गुण नहीं है रूप नहीं है लीला नहीं है तो परोक्ष रूप से कहते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है और इस पर का नास्तिक है अस्तिक अस्तिक आस्ति, का मतलब जो अस्तित्व को अस्थि अस्थिक का मतलब है संस्कृत में अस्थि का मतलब है वो चीज है आ, एक वस्तु तो अस्ति एक चीज है और नास्तिक है जो अस्वीकार करते हैं कि किसी चीज का अस्तित्व है आ, गीता भगवदगी श्लोक में प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन है गुण गुण कौन कौन से? तींगून? तो आपको चित्र गीता पढ़ना चाहिए गुण गुण का कि है सत्वगुण रजगुण तमगुण तो बार बार गीता में उसका बहुत बहुत श्लोक है ये तीन गुणों के बारे में श्री गुण माया भाव मान मदुणीर श्री गुण माया भाव ऐबी सर्वृद जगत मोहित ना बीजाती मेब्य परम व्ययम सत्वगुण रज गुण समुण अधिक जानकारी के लिए ध्यान पूर्वक गीता था के किसी है? पाप व अपराध ओ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है पाप व अपराध में क्या अंतर है वो बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में मुझे एक प्रवचन देना है पूरा पाप है सामान्य धर्म की विधि अंग पालन नहीं करना और अपराध है द्वेष से किसी व्यक्ति को या भगवान को निंदा करना और या ऐसे काम करना जिससे वो व्यक्ति का हानि होते है या क्षति होती है तो ऐसे अपराध होते है भगवान के प्रति भगवान की निंदा करना कोई भगवान नहीं है और कृष्ण साधन व्यक्ति था कृष्ण तो पापी तो ऐसे कहना ये सब अपराध है वाष्ण अपराध किसी वाइण का कर, अवमानना करना निंदा करना मारना ऐसा अपराध है और पाप है अज्ञान से वैदिक विधि पालन नहीं कर ज्ञान या अज्ञान से ज्ञान में यदि कोई व्यक्ति पाप खेते वो पाप ज्यादा है अज्ञान से करना करने से तो पाप और अपराध में क्या अंतर है जो तो बहुत व्यवस्था में अंतर सूक्ष्म है अपराध तो बड़ा पाप है और सब पाप तो एक दृष्टिकोण से सब पाप अपराध है और पुण्य भी अपराध है क्योंकि सब कुछ जो लोग कहते हैं जो कृष्ण की प्रीति के लिए नहीं है अपराध है तो सामान्यतः पाप है जो वैदिक विधि के विरुद्ध है जैसे शराब फिनना किसी कारण से बिना झूठ बोलना इत्यादि क्या अपराध का प्रायश्चित होते हैं यदि हो तो कैसे प्रायश्चित नहीं है यदि वैष्णव अपराध तो पहले हमें ये विचार करना चाहिए कि अपराध का प्रायश्चित है कि नहीं एक्चुअली यही प्रश्न पूछना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे ही पूछने से ही आ, क्या सोचना है कि अपराध कर सकता हूं और बाद में प्रायश्चित करूंगा तो ऐसे ही सोचना ठीक नहीं है तो अपराध मत करो इस प्रश्न पूछने का जरूरत नहीं होगा हो पीछे और भी है मोह से परे, हा? क्या है वो Just... मोह संशय से परे में रघुपात जी ने ज्ञानी की क्या ज्ञानियों खंडन ज्ञानी को ज्यानियों ज्यानियों का खंडन किया है किंतु कुछ भौतिकवादी लोग अभी भी इस विचार को मानने से इंकार करते हैं इंका? इंकार ने खंडन किया है मोह संशय प्रभुपाद ने ज्ञानियों का खंडन किया है प्रभा जी ने ने क्या का खंडन किया, है? किया, है? किया, किया है? है किंतु किंतु कुछ भौतिकवादी भोग लोग लोग वो आ, लो है लोग अभी भी अभी भी अस्पचार से मन से इनका करते हैं प्रभुपद तो सब कुछ सच बोले परंतु सब लोग ग्रहण नहीं करते सदै व बोलते थे परंतु लोग क्या ग्रहण करेंगे कि नहीं वो उनकी आपनी इच्छा है जीव की थोड़ी स्वतंत्रता है सत्य को ग्रहण करना अथवा ग्रहण नहीं करना बहुत बार मेरी अनुभूति हुई कि किसी व्यक्ति से चर्चा करना और पॉइंट बाय पॉइंट विचार करना और सिद्धांत स्थापन करना जैसे एक बार हावड़ से दिल्ली ट्रेन में था लंबा समय था और कुछ बांग्लादेशी मुस्लिम एक ही ढाबा में थे तो उन्होंने मुझसे बात किया बंगाली में बात की और उनका प्रस्ताव था कि अल्लाह या भगवान का रूप नहीं तो बहुत लंबी चर्चा थी पॉइंट बाय पॉइंट तो अंत में उनका कोई जवाब देना नहीं था और अंत में बोले कि हम विश्वास नहीं करते तो इतनी लंबी चर्चा करने का क्या जरूरत था जबरदस्त को किसी को अस्वस्थ करना संभव नहीं है यदि एक व्यक्ति बीमार है और श्रेष्ठ दवाई लेते है वो बीमारी के लिए लेकिन वो नहीं लेते है तो डॉक्टर कैसे पेशेंट को इलाज दे सकते है यदि वो स्वीकार नहीं करते उसको लेना गृहस्थ घर में कैसे पूजा करे वो कृष्ण भक्ति का पहला कदम पुस्तक में आप मिलेंगे क्या है जबकि जबकि परिवार, परिवार के, के लोग दूसरे देवी तो तो उसके बारे में सलाह है उसी पुस्तक में प्रश्न करते हा उर्दू शब्द चंटिंग इंग्लिश हिंदी उर्दू करते वक्त मन भटकता है भटकता है भटकता है भटकता भटकता है तो क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे कहो और uh, जब खन देखे पहले अच्छा हो नाम और नाम जप की महिमा के ऊपर थोड़ा विचार करना आ, एक आ, बहुत सुंदर पुस्तक है वो हिंदी में उपलब्ध नाम है नामृत अच्छा हो जब करने के पहले वो उस पुस्तक से थोड़ा सा पढ़ना जिससे हम प्रेरित होंगे नाम जप करना ये साधारण प्रश्न है तो हरि नाम जप करना क्या है साधना साधना का मतलब अभ्यास और साधन से सिद्धि होती है क्योंकि हम सिद्ध नहीं है इसलिए हमें ऐसी साधना करने चाहिए यतो यथो निश्चल मनस्ंचलम अस्थिरम तथस्तथो नियम यद आत्मन ये संयत भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब मन ध्यान का विषय कही बाहर जाते तब तब मन को खींच के वापस लाना है यह अभ्यास करने चाहिए उसको फाका करते हो उससे क्या है टाइम हो गया मुझको फरोक से कहते हो चार्जिंग इज फिनिश्ड ओके सत्र भी फिनिश्ड ओके और एक बार फिर असंख्य प्रश्न है समय सीमित है तो ऐसे हो रो एक हफ्ते में आप अच्युत कृष्णा जगन्नाथ आप सब उत्तर देने के लिए योग्य है अच्छा है ना, ऐसे देखना के लिए समय हो गया हरे कृष्ण मैं बहुत संतुष्ट हूं कि आप सभी भक्त इतना उत्साही है हर एक कथा श्रवण करने के लिए प्रतिदिन यहाँ आते है श्रवण करने के लिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शाद खबुनो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कृष्ण भक्ति का जागरण करने में सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण करना तो ऐसे किसी ऐसे प्रतिदिन शाम को ऐसे सत्संग होते नहीं तो भक्त लोग तैयार है यहाँ करें तो अच्छा हो अब क्या सब बहा जाते है उस समय प्रचार करने के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन बुक तो डिस्ट्रीब्यूशन हॉस्टल जाना पार्टी पार्टी। ओ पार्टी बाहर जाते है अगर एक भक्त यहा क्लास ले सकते अच्छा होगा शायद इतने सारे भक्त तो नहीं होंगे लेकिन जो आएंगे तो धीरे धीरे पक्का होंगे भक्ति में यदि इस प्रकार प्रतिदिन शाम को सत्संग होते है। आप सब आएंगे प्रतिदिन काली मेरा उपस्थित होने का समय यहाँ गया। ये सब ये सब भक्त भी समार्थ है हरिकथा कथा खेलने के लिए नहीं तो आपका क्या विचार ये सभी भक्त सब, सब हरिकथा करते हैं ना तो आगा होना चाहिए प्रचार केंद्र है उसका मतलब तो केवल बहा नहीं तो यहाँ भी होना चाहिए हरे hmm. कृष्ण